ओम सहना वो सहन भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीधीतमस्षा वह शांति शांति हा जी कोई पूछना तो नहीं आगे चलें तो सहचर्य भाव को लेकर के चार कारण बताए थे संयोगी समवायी और एकार्थ समवायी विरोधी संयोगी और समवायी को बताकर के एकार्थ समवायु को बताया एक ही अर्थ में दो पदार्थ रहते हैं अब अंतिम विरोधी लिंग को लेकर के बताया जा रहा है विरोधी लिंगम उदाहरति। विरोधी लिंग को लेकर के सूत्रकार उदाहरण प्रस्तुत करते हैं बोलिएगा विरोधी अभूत भूत भूतम अभूत भूतो भूत एक अस्ति। इन तीनों सूत्रों में एक रूपता है विरोधी। विरोधी लिंगम अनुमाने अस्थि विरोधी लिंग जो है विरोधी लिंग को कारण बताने में या प्रमाण बताने में उसके तीन प्रकार के या तीन प्रकार का अनुमान किया जा सकता है विरोधी लिंग को तीन प्रकार से हम अनुमान कर सकते हैं कि विरोधी तीन प्रकार का होता है अभूतम भूत सती अपी मेघे अविद्यमान वृष्टि सती अपी मेघे बादल के होने पर भी अविद्यमान वृष्टि वृष्टि बरसात नहीं होती है तो अभूतम भूतस्य। अभूतम का मतलब है यहाँ ना होना क्या नहीं होना वृष्टि का ना होना बादल के होने पर वृष्टि का जो ना होना है ये ना होना विद्यमान वायु अभ्र संयोग से वृष्टि प्रतिबंधक लिंगम तो वृष्टि का ना होना ये विद्यमान वायु और बादलों का जो संयोग है वो संयोग जो कि वृष्टि को रोकने का कारण है उसका वो लिंग बन रहा है हाजी बरसात नहीं बादल है फिर भी बरसात नहीं हो रही तो बरसात ना होने के पीछे क्या कारण है वो जो वायु और मेघों का जो संयोग है वो संयोग है वो रोक रहा है वो लिंग बना हुआ है वो है विरोधी लिंग पकड़ में आ रहा है ये कहना चाह रहे फिर अगली बात है भूतम् अभूत भूतम् अभूत्य विद्यमाना जाता वृष्टि जो बरसात हो रही है या जो बरसात हो गई है या हो रही है ये अविद्यमान वायु अब्र संयोग से लिंगम ये अविद्यमान वायु और अब्रसोग का लिंग बनता है तो भूतम जो हुआ है वो अभूत से लिंगम अभूत का लिंग है यानी जो नहीं है उसका लिंग है होना ना होने का लिंग है ये विरोधी लिंग है पहले का उल्टा भूतम् अभूतस्य से स्पष्ट हो रहा है यानी बरसात हो रही है तो वायु अभ्र का संयोग नहीं है ऐसा भ्रष्टाचारा प्रवर्तनम अविद्यमान धर्म शासन से प्रवर्तनम मतलब संसार में भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये किसका लिंग है तो अविद्यमान धर्म मतलब धर्म शासन नहीं है इसका वो लिंग है अंतिम विरोधी लिंग बता रहे हैं भूतो भूत विद्यमानो विस्पूर्जन सर्पो झटांतरित नकुल लिंगम विरोधी विद्यमानो विस्पूर्जन सर्पा जो सांप प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है हमको और कैसा दिखाई दे रहा विस्पूर, आ, विस्पूर्जन फुपकार मारता हुआ क्या बोलते उसको आप लोग हां फुपकार मारता हुआ सांप आपको दिखाई दे रहा है उससे पता लगता है कि इसके आसपास में कोई नकुल है नकुल कौन है नेवला तो विद्यमान पदार्थ विद्यमान पदार्थ का लिंग बनता है यहाँ पर यानी विरोधी लिंग है विद्यमान विद्यमान पदार्थ का विरोधी लिंग है ऐसा आदि झाटांतरित का मतलब है ये जो झाड़ झा जा, इसको कहीं पोते हैं ना क्या बोलते हैं उसके झाड़िया भी बोल सकते हैं जिसको विरुद कह सकते हैं आप नहीं नहीं विरुद्ध में लताएं भी आती हैं और विरुद्ध में ये जो बुश बुशस होते हैं ना जो झाड़ियां जिसको कहते हैं वो भी आते हैं बुशस को क्या कहते हैं कांटे नहीं कांटेदार भी कह सकते बिना कांटेदार के भी बुशस होते हैं ना मतलब झाड़ियां जिसको कह सकते हैं छोटे छोटे छोटे छोटे झाड़ियां जो होती है ना वो है जिसको बुश कहते हैं ना इंग्लिश में वो बुशेस मतलब छोटे छोटे अलग अलग अलग अलग वो झाड़िया हैं उसको भी विरोध कहते हैं और लताएं जो होती हैं उनको भी विरोध कहते हैं जी उसके अंतर्गत यानी झाड़ियों के अंतर्गत रहने वाले नकुल का लिंग है विरोधी लिंग है ये जटांतरित अस्थिय आंतरित अस्थिय का मतलब जड़ के पीछे उसके आसपास कुछ भी कह सकते हो उसके पीछे कह सकते हो अंतर।, अंतर हो सकता है उसका समीप भी हो सकता है उसके पीछे कह सकते हैं यहाँ तो पीछे अर्थ है झाड़ियों के पीछे नेवले का अनुमान कराता है ठीक है ना उसके पीछे यहां तो पीछे अर्थ है होता होगा समीप भी हो सकता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर होता है तो होगा लेकिन यहाँ तो उसके झाड़ियों झाड़ियों के पीछे अर्थ लेना है यहाँ पर हाँ जी सूत्रार्थ विद्यमान पदार्थ अविद्यमान पदार्थ किसी विद्यमान पदार्थ का ग्यारहवा का अविद्यमान पदार्थ किसी विद्यमान पदार्थ का विरोधी लिंग होता है विरोधी लिंग होता है अविद्यमान पदार्थ किसी विद्यमान पदार्थ का विरोधी लिंग होता है बारह में सूत्र का अर्थ विद्यमान पदार्थ विद्यमान पदार्थ किसी अविद्यमान पदार्थ का विरोधी लिंग होता है विद्यमान पदार्थ किसी अविद्यमान पदार्थ का विरोधी लिंग होता है तेरहवे का अर्थ एक विद्यमान पदार्थ एक विद्यमान पदार्थ एक विद्यमान पदार्थ दूसरे विद्यमान पदार्थ का सामान्य रूप से एक विद्यमान पदार्थ दूसरे विद्यमान पदार्थ का विरोधी लिंग होता है स्पष्ट स्पष्टार्थम ठीक है एक विद्यमान पदार्थ दूसरे विद्यमान पदार्थ का विरोधी लिंग होता है विरोधी का मतलब अपोजिट मतलब सांप विद्यमान है और वो फूक क्या कहते हैं फूफकार मार रहा है सामान्य रूप से वो ऐसा नहीं करता और बहुत ज्यादा फूफकार मार रहा है इधर उधर तितर बितर हो रहा है भागने की चेष्टा कर रहा है डरा दिख रहा है तो उसका विरोधी विद्यमान पदार्थ का पता लगता है ठीक है मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं इनके ऊपर मैं बहुत गुस्सा कर रहा हूं तो ये गुस्सा विद्यमान है तो राग का अनुमान होता है कि जिस किसी के प्रति राग है इसलिए इसके प्रति द्वेष करता है ऐसा या राग नहीं उसके प्रति नहीं दूसरे के प्रति होगा ना राग तो दूसरे के प्रति होगा मतलब इनके प्रति द्वेश हो रहा है तो दूसरे के प्रति राग है ठीक है ना मैं आपसे लड़ रहा हूं तो मैं किसी से तो मिल करके रहूंगा ना वो उदाहरण नहीं लेना है ना यहाँ पर है तो दूसरा उदाहरण लेना ठीक है चले वागे हाँ ऐसे ही पर वहां मुख्य बात यह की वहां दोनों विद्यमान होना चाहिए वर्तमान होना चाहिए हाँ जी अगला सूत्र देखिएगा एते अपदेशा हेतवो तो लिंगानी संति तो एते एपदेश ये अपदेश कहलाते हैं हेतु के रूप में भी इनको कह सकते हैं और लिंग के रूप में कारण के रूप में भी कह सकते हैं अत इसलिए अपदेश।, हाँ? अपदेश।, अपदेश का मतलब कथन करना कथन करने को अपदेश कहते हैं कहना किसी बात को कहता है किसी बात को प्रस्तुत करता है हाँ जी बोलिएगा प्रसिद्ध पूर्वक हाँ प्रसिद्धि पूर्वक अपदेश अपदेश का मतलब हेतु हेतु जो है प्रसिद्ध पूर्वक प्रसिद्धि पूर्वक होता है यानी व्याप्ति नियम से युक्त होता है समझ में अरे ना जो हेतु होता है अपदेश हेतु के प्रसिद्धि पूर्वक होने से व्याप्ति पूर्वक होने से या नियम पूर्वक होने से अविनाभावी रूप में होने से ऐसा भी कह सकते हैं तो हेतु लिंग प्रसिद्धि पूर्वकवाद जो हेतु है जो अपदेश है उस अपदेश के प्रसिद्धि पूर्वक होने से या खु प्रसिद्धि प्रकृष्ट सिद्धि सर्वविदिता सर्व अनुभूति यदवा अविनाभाव स्थिति व्याप्ति पूर्वा यस्मा तथा भूतो भवति अपदेशो हेतु कहते हैं या कलु प्रसिद्धि जो प्रसिद्धि है जो प्रसिद्ध है कैसा प्रसिद्ध है उसी का विशेषण बताया प्रकृष्ट सिद्धा विशेष रूप से प्रसिद्ध है उसी को खोला है स्पष्ट करने के लिए सर्वविदिता सब जानते हैं जिसको उसी को खोला है सर्वानुभूति सबको अनुभव होता है सब जानते हैं यदि ऐसा भी कह सकते हैं अविनाभाव स्थिति अविनाभाव रूप से उनकी विद्यमानता है यानी एक दूसरे के बिना वो नहीं रह सकते और वो क्या है व्याप्ति व्याप्ति पूर्वा यमाद वह व्याप्ति पूर्वक है जिससे हम ऐसा कह सकते हैं वो व्याप्ति पूर्वक है तथा भूतो भवती अपदेशो हेतु ऐसे स्वरूप वाला अपदेश या हेतु होता है ठीक है जी हाँ ये हेतु व्यविचारी नहीं होना चाहिए व्याप्ति पूर्वक होना चाहिए सर्वत्र वो लागू होना चाहिए उसी को हेतु कह सकते हैं अव्याप्ति न हो इसलिए व्याप्तिपूर्वक हो यथा अपदेशो हेतु अन्याथस तथा तदर्थाश्च प्रसिद्धि प्रसिद्धिपूर्वकवाद आत्मनो अपदेश कहते हैं पूर्वोक्शु उदाहरण पहले जो उदाहरण बताए हैं उन उदाहरणों में तेरहवें बारहवें ग्यारहवें में जो बातें बताई हैं उनमें या उससे पहले जो बताई गई है उन सब में पूर्वो पूर्वोक्तेशु उदाहरणेशु पहले कहे हुए उदाहरणों में यथा अपदेशः जिस प्रकार का अपदेश यानी जिस प्रकार का हेतु बताया गया है अन्यार्थस्य तथा इंद्रिया अन्यार्थस्य अन्य को लेकर के ज्ञान को लेकर के तथवा इंद्रियाणी उसी प्रकार इंद्रिया और उसी प्रकार तदर्थाश्चार और वो विषय भी प्रसिद्धि पूर्वकत्वाद ये सब के सब प्रसिद्धि पूर्वक होने से आत्मा आत्मनो अपदेशम हरती आत्मा के लिए हेतु के रूप में बनते हैं इंद्रियां भी अर्थ भी और ज्ञान भी ये कहना चाहते हैं इंद्रिया ने कर्णानी कुठारादिवत इंद्रियां तो साधन हैं कुलाड़े आदि के समान प्रयोक्तव्या ये प्रयोग करने योग्य हैं आत्मा के द्वारा प्रयोग करने योग्य हैं प्रयोक्ता प्रयोक्तारंभ अंतरे न भवंती प्रयोग करने वाले आत्मा के बिना नहीं हो सकती है ठीक है जी फिर कहता है सचा ज्ञानपूर्वक प्रयोजयति सचा वो जो आत्मा है वो ज्ञान पूर्वक प्रयोग करता है ज्ञान पूर्वक प्रयोग करता है समझता हुआ प्रयोग करता है पकड़ में आ रहे क्या देख रहे हैं प्रयोगता जो है ज्ञानपूर्वक ही तो प्रयोग करता है उनको ज्ञानपूर्वक का मतलब है यहां पर वो तत्व ज्ञान वाला ज्ञानपूर्वक मत समझना मतलब हाँ। ज्ञानपूर्वक का मतलब है समझ करके करता है भाई मैं देख रहा हूं ये ये मेरा मेरी आंखें जो है देखने के लिए इस बात को जान करके मैं अब आंखों से देख रहा हूं ऐसा तो जानता है ना इस प्रकार का ज्ञान है नहीं नहीं, जब वो समझता है कि भाई हाँ मैं ही आ, आ, मैं देखने वाला हूं मैं हूं ये बोलता ही है ना भाई मैं अपनी आंखों से देखता हूं, ये बोलता भी है व्यक्ति मैं अपने का, मैं अपने कानून से सुनता हूँ या मैं अपने कानून से सुन के आया हूँ ठीक है ना मैंने सूंघा है मैं नाक से सूंघ करके आया हूं ठीक है ना मैं तो अभी अभी चक करके आया हूं तो मैं अलग है और वो उससे उसको साधन मान करके चलता है ये अलग बात है कई बार साधन को भी साध्य मान लेता है वो एक अलग बात है लेकिन ये भी जानता है मैं इससे जानता हूं मैं इससे जानता हूं मैं उससे जानता हूं ये जो बोल रहा है उसको साधन बना करके तो देख रहा है ऐसा हाँ जी प्रयोक्ता इसलिए कह रहे हैं सच ज्ञानपूर्वक प्रयोजयती वो ज्ञानपूर्वक प्रयोग करता है तथा गंधादीन अर्थ जानाति और वो जो आत्मा है वो गंध रस आदि अर्थों को जानाति जानता है गंधादीना ज्ञानम न जाता रंतरे भवति और गंध रस आदि अर्थों का जो ज्ञान है वो बिना ज्याता के बिना आत्मा के नहीं हो सकता है गंधारी पदार्थों का ज्ञान बिना ज्यादा आत्मा के नहीं हो सकता इसलिए इंद्रियाणाम प्रसिद्धि इंद्रियों की जो प्रसिद्धि है ज्ञान करणत्व न करणत्व करण के रूप में साधन के रूप में प्रयोग हा। प्रयोग में आता है अथ अर्थानाम गंगादीनाम अथा अर्थानाम गंदादीनाम गंदादी प्रसिद्धि और जो अर्थ गंदादी अर्थ है उनकी जो प्रसिद्धि है उनका जो ज्ञान है ज्ञान दृष्टिया ज्ञान की दृष्टि से है खल उपभोगा वो उपभोग है अर्थों का जो ज्ञान है वो ज्ञान की दृष्टि से है और वो दृष्टि भी उपभोगा उपभोग के लिए आत्मना आत्मा के लिए वो आत्मा का उपभोग है ऐसा भी कह सकते हैं। इसलिए वो उपभोग है वो ज्ञान भी ज्ञान का भी उपभोग करता है व्यक्ति इसलिए वो ज्ञान भी अपदेश हा, वो भी अपदेश बनता है हेतु बनता है इति निरवद्यम इसका भी खंडन नहीं कर सकते जी हाँ जी तो हम्म नहीं होता है थी हेतु नहीं वो इस रूप में कहा होगा मेरे को भी ध्यान आ रहा है मतलब उसको हेतु के रूप में नहीं प्रस्तुत किया होगा केवल कथन किया है कथन भी कई बार करते हैं ना जो हेतु बनाएंगे जिसको तो व्यापक व्यापक हेतु ही बनेगा और एक कुछ हेतु ऐसे भी होते हैं जो एकदेशी होते हैं एकदेशी का मतलब है एक पक्ष को सिद्ध करने वाले होते हैं ऐसे भी होते हैं वो तो ऐसे हेतुओं को न्याय दर्शन करने भी तो दिया है ना तो थे थे हाँ जी हाँ जी उस उस रूप में होते हैं एक सामान्य नियम तो यह है कि व्याप्ति जो है, हेतु जो है व्यापक होना चाहिए ये सामान्य नियम है लेकिन कुछ ऐसे विकल्प भी है ना जहां पर हम एक देश में उसको लागू करते हैं ऐसा होगा तो ऐसा है ऐसा होने पर ही ये लागू होता है ऐसा ना होने पर ये लागू नहीं होता है वो है जैसे सूत्रकार ने न्यायदर्शनकार ने वहां बहुत सारी बहुत सारे हेतुओं को प्रस्तुत किया है जो एक एक पक्ष में लेकर के आज ही हम लोग पढ़ करके आ रहे थे कि ऐसा होगा तो आ, क्या उदाहरण था वहां पर हाजी नहीं विकार को लेकर के नहीं विकार से पहले की बात है अभी याद नहीं आ रहा है दूसरे अध्याय का दूसरा अन्य है अध्ययन अध्ययन वाला हेतु है हाँ अध्यापन वाला हेतु है ना अध्यापन वाला हेतु दोनों में जाता है आ, तो तो भी उसको हेतु के रूप में प्रस्तुत तो किया है ना सिद्धांति ने अध्यापन जो है नित्य पदार्थों का भी होता है अनित्य पदार्थों का भी होता है जी। ऐसा मध्यस्थ का कोई मतलब नहीं है ना वो तो उसको मान करके चल रहे ना अध्यापन तो दोनों पक्षों में जाता है हमारे पक्ष में भी जाता है आपके पक्ष में भी जाता है हम्म। वो मध्य मध्यस्थ का मतलब क्या होता है मध्यस्थ का होते हैं मैं मना, मना नहीं कर रहा हूं ऐसे भी बीच में आता है पर ये मध्यस्थ वाला नहीं है और भी हैं कुछ एक पक्ष को लेकर के कहते हैं ऐसा हो तो ऐसा मान। तो नहीं मैं कब कह रहा हूं गलत बात कह सकते हैं मैं ये कहना चाह रहा हूं एक पक्ष को लेकर के भी उसको हेतु बनाया जा सकता है मैं सार्वतांत्रिक को एक विकल्प नियम बता रहा हूं मैं क्योंकि ऐसा सिद्धांति ने प्रयोग किए कुछ जगहों पर जहा और भी है ना प्रमाणों को लेकर के भी ऐसा किया है अगर आप ऐसा मानते तो ऐसा भी तो कह सकते हैं मतलब प्रमाण पहले है या प्रमेय पहले हैं ये दोनों साथ में हैं तो वहां पर भी आपके निषेध भी निषेध पहले है प्रतिषेध पहले, पहले है या जो भी है वो वहां पर इस तरह करके किया है ना एक पक्ष को लेकर के तो कह सकते हैं ना तो हेतु के रूप में तो प्रस्तुत किया ही है ऐसे अनेकत्र प्रस्तुत करते हैं खैर कोई बात नहीं चले आगे सूत्रार्थ हेतु के नियम पूर्वक होने से हेतु के नियमपूर्वक या व्याप्ति पूर्वक होने से पूर्वोक्त, संयोग, पूर्वोक्त संयोगी समवायी आदि हेतु कहलाते हैं ठीक है जी अब प्रश्न किया जा रहा अथ अनपदेश अनपदेश किसको कहते हैं अहेतु किस को कहते हैं इति आकांक्षाया उच्य इस आकांक्षा में सूत्रकार कहते हैं बोलिए अप्रसिद्धो अनपदेशो असन संदिग्ध अनपदेश पंद्रवा सूत्र है वो सूत्र संख्या गलत लिखा है सूत्र संख्या पंद्रह है तो कहते हैं प्रसिद्धि अपदेशस्य इति अपदेश अपदेश यानी हेतु प्रसिद्धि पूर्वक होता है ऐसा हमने पहले कहा है ऐसा कहा गया होने से गतम गतम ही एतद यो ही अप्रसिद्ध सो अनपदेशो अहेतु गतम का मतलब यह सिद्ध होता है यह सिद्ध होता है यत की जो ही अप्रसिद्ध, जो भी अप्रसिद्ध है वह अनपदेश अहेतु होता है इति तो परिभाषा मात्रम, ये तो केवल एक परिभाषा मात्र है ऐसा बताना तत्र विभाग, उस परिभाषा में विभाग किया जा रहा है यह कलु भवती असन यह कलु भवती असन जो नहीं होता है असत का मतलब जो नहीं है तथा संदिग्ध और जो संदिग्ध होता है अर्थात दोनों पक्षों में जाने वाला होता है सो अनपदेशो द्विविदा ऐसा जो अनपदेश है वो दो प्रकार का होता है ऐसा जो अहेतु है वो दो प्रकार का होता है एक असन अनपदेश आन, और एक संदिग्ध अनपदेश फिर कहते हैं अविद्यमानो असन जो अविद्यमान है वह है असन यानी असत और जो अनेकांतिक है वो संदिग्ध है सूत्रार्थ लिखिएगा व्याप्ति नियम से रहित व्याप्ति नियम से रहित अनपदेश या हेतुवाभास कहलाता है व्याप्ति नियम से रहित कथन लिख सकते व्याप्ति नियम से रहित कथन अनपदेश या एत्वा कहलाता है वह दो प्रकार का है वह दो प्रकार का है असत और संदिग्ध असत और अनेकांतिक अब दोनों के उदाहरणों से समझाया जाएगा असत कैसा होता है और अनेकांतिक कैसा होता है उभयविध से अनपदेश सूत्राभ्या क्रमेण उदाहरण प्रदीयते दोनों प्रकार के अनपदेश का दो सूत्रों के माध्यम से क्रम से उनका उदाहरण दिया जाता है बोलिए विषाणी तस्माद अश्वह। शन में दो आया दो ना ये वाक्य तो हाँ है आया है मेरे को पता ये यद विषाणी तस्माद अश्व भाष्य में दिया है भाष्यकार ने कहा है इसको पर वो सूत्र ही है कोई कह नहीं सकते क्योंकि दोनों सूत्र यहाँ सूत्र है तो इसके आधार पर वो भी सूत्र कहा जा सकता है क्योंकि यह वचन भी हो सकता है ना व्यक्ति के वचन भी हो सकता है खैर कोई बात नहीं तो यद विषानी तस्माद अश्व क्योंकि इसके सींग है इसलिए ये घोड़ा है अब इसके सींग तो है ही नहीं है असत अनपदेश है ये जो नहीं है उसको है बता रहे हो आप उसको है तो बता रहे हो तो कहते हैं अश्व विषान यो प्रसिद्धि नास्ती घोड़े के सींग हैं ऐसा प्रसिद्धि नहीं है अश्वत्व यस्माद् यस्मा इति हेतु अप्रसिद्धो अप्रसिद्धो असन कहते हैं अश्वत्व साध्य घोड़े को सिद्ध करने में क्योंकि इसके विषाणु सींग हैं ऐसा जो हेतु दिया है ये अप्रसिद्ध है असन ये वास्तव में नहीं होता ऐसा न खलु अश्व विषाणे विद्यते क्योंकि घोड़े में सींग नहीं होते हैं विषाणाभ्याम अश्वस्य अनुमानम न युक्तम् सिंगों के कारण से अश्व का अनुमान करना उचित नहीं है बस हो गया सूत्रार्थ स्पष्ट है क्योंकि इसके सींग है इसलिए यह घोड़ा है यह असत अनपदेश है क्योंकि इसके सींग है क्योंकि इसके सिंघ हैं इसलिए यह घोड़ा है यह कथन यह कथन असत अनपदेश है हाजी क्या जी इस तरह का है हाँ जी वो तो एतवास भी तो निग्रह में जाते हैं ना उसमें क्या दिक्कत है सारे ऐतवास निगृहस्तान में जाते हैं हाँ जी कौन सा तो देखना पड़ेगा किस में आएगा लेटेस्ट तो आप ही हैं पढ़कर के अभी अभी आए हो <laughs> क्यों जी आपको बता ना अभी तो आप पढ़ के आए हो ये कह रहे हैं ये हेतवा बास किस निग्रह स्थान में जाता है वो तो देखने से पता लग जाएगा ना हाँ जी आगे चलते हैं बोलिए विषाणी तस्मात च अनेकांतिक उदाहरणम ये सूत्र से ही स्पष्ट हो रहा है क्योंकि इसके सींग है इसलिए यह गाय है हाँ लिख लीजिए सूत्रार्थ तो लिखिएगा क्योंकि इसके सिंग हैं जी हाँ जी नहीं, नहीं। हाँ जी आ, क्योंकि इसके सिंग है इसलिए यह गाय है ऐसा कथन ऐसा कथन अनेकांतिक या संदिग्ध अनेकांतिक या संदिग्ध वाला अनपदेश है अथवा असंदिग्ध या असन्दिग्ध उदाहरण है ऐसा भी कह सकते हैं हाँ जी बाश्य को देखिएगा कश्चित कदाचित स गाम गृष्वा अनंतरम स्मृतिया कथयती कश्चित कोई व्यक्ति कदाचित कभी कोई व्यक्ति कभी स विषाणु सिंगों वाली गाम गाय को देखकर दृष्टवा अनंतरम उसके बाद में कोई व्यक्ति कभी एक बार सिंगों वाली गाय को देखकर बाद में स्मृतियां स्मृति से उस गाय की स्मृति से कहता है यस्माद् पशुः विषाणी क्योंकि यह पशु सिंगो वाला है हा जी किसी पशु को देख रहा है वो यस्माद् यस्मादेश पशुः विषाणी क्योंकि यह पशु सींगों वाला है तस्माद् इसलिए गौरती इसको गाय कहते हैं ऐसा उसने बोला यद्यपि गवि विशाने भवत यद्यपि गाय में सींग तो होते हैं परंतु विषाणत्व लक्षणम अन्यत्र प्रक्रामी परंतु ये विषाण्व लक्षणम सींगों सींग वाला जो लक्षण है ये भी प्रक्रामती अन्य पदार्थों में भी चला जाता है ये पहचान सींग का पहचान जो है अन्य वस्तुओं में भी चला जाता है अन्य वस्तुओं में किस में महिषी भैंस भैंस में और अजायाम बकरी में हिरणे हिरण हीरन में तुम लक्षणम न असन्दिग्धम किंतु संदिग्धम विविचारी इसलिए तद लक्षण ये जो लक्षण बताया है ये असन्दिग्ध नहीं है अर्थात संदिग्ध ही है विविचारी है यहा इसलिए तद अन्यपी घटम सद वह लक्षण अन्यत्री घटमान अन्य पदार्थ में भी दिखाई देता हुआ अनेकांतिकवाद अनेकांतिक होने से संदिग्ध होने से अनपदेशः अहेतु वो अनपदेश है अहेतु है स्पष्ट हो गया अगला सूत्र इसलिए बोलिए आत्मेंद्रिया षात यते तद अन्य तद अन्य लिंगम आत्मना ऐसा इसका अभिप्राय है कहते हैं आत्मेन्द्रियार्था सन्निकर्षात आत्मा और इंद्रियों के सन्निकर्ष से यह आत्मा और इंद्रियों का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से ऐसा भी कह सकते हैं आत्मा खलु इंद्रिय सह युज्यते। इसको इस रूप में आप समझ सकते हैं आत्मा इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है इंद्रिय अर्थाहष्यंते उसके बाद इंद्रियां जो है अर्थों के साथ जुड़ जाती हैं। तद एवं सन्निकर्षा वह इस प्रकार का संयोग से इस प्रकार के सन्निकर्ष से यद् उत्पद्य ज्ञानम जो कोई भी ज्ञान उत्पन्न होता है तत्काल आत्मनो अपदेशः वह आत्मा का अपदेश है आत्मा का लिंग है वो ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है और उसी को हेतु कहेंगे यद अर्थम अपदेशत्व उत्तम जिसके लिए यहां पर अपदेश पन को कहा गया है उक्तम ही पूर्वम पहले कहा भी गया है अन्यदेव व हेतु इतना छठे सूत्र में कहा ना अन्य देव हेतु इतना शब्द प्रदर्शिता हेतु जो प्रसिद्धि शब्द के द्वारा हेतु के रूप में प्रदर्शित किया था दूसरे सूत्र में इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रिया अर्थांतर से हेतु के रूप में कौन सा सातवां सूत्र है वो हाँ तो सातवां हाँ सातवां ठीक है सातवा में सातवें में और दूसरे में ठीक बात है सूत्रार्थ आत्मा इंद्रियों और अर्थों के साथ आत्मा इंद्रियों और अर्थों के साथ सन्निकर्ष कर लेने से सन्निकर्ष कर लेने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान आत्मा का लिंग है हाजी वो और को आप अलग रंग से मत समझो यानी आ... आत्मा इंद्रियों के साथ इंद्रियां अर्थ के साथ संनिकर्ष होने से ऐसा भी लिख सकते हो वो तो अपने समझ के ऊपर है अब इसको ऐसे समझ ली आत्मा इंद्रियों के साथ इंद्रियां अर्थ के साथ संनिकर्ष कर लेने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान आत्मा का लिंग है ऐसा भी समझ लो कोई बात नहीं एवं इस प्रकार से अंतिम बात कही जा रही है बोलिए प्रवृत्ति निवृत्तोचा निवृत्ति च प्रवृत्ति निवृत्ति चमनी दृष्टे परत्र लिंगम यहाँ पर भी प्रत्येगात्मनी शब्द आया देखिए प्रत्येक प्रत्येगात्मनो वहा ना योग दर्शन में न्याय में भी आया है प्रत्येगात्म के मतलब स्वयं अपने लिए अंतरात्मा के लिए अपने लिए बता रहे हैं प्रत्येगात्मा ने अंतरात्मा ये अंतरात्मा के लिए जिस तरह प्रवृत्ति निवृत्ति है यानी स्वयं के लिए जहां प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है तो यही प्रवृत्ति निवृत्ति दूसरे का भी लिंग बन रहा है ये बन रही है प्रत्येगात्मा प्रत्येगात्मा का मतलब है अंतरात्मा स्वयं वो योग दर्शन में आता है ना जब का जप का परिणाम बताया ना वहां पर तपस्त तदर्थ बावनम तथा प्रत्येक चेतनाधिगमो अंतराय अभाव प्रत्येक चेतनाधिगम अंतरात्मा का दर्शन साक्षात्कार होता है ऐसा बोला है ये है प्रत्येगात्मा का मतलब प्रत्येक नहीं यहाँ पर प्रत्येक अलग है प्रत्येगात्मा अलग है ठीक है तो कहते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति च प्रत्यगात्मी दृष्टि परत्र लिंगम एक और बात है प्रत्येक आत्मनी को खोल रहे हैं स्व प्रवृत्ति अभीष्ट विषयम विषयम प्रति स्व अपने आप में प्रवृत्ति देखी जाती है कैसी प्रवृत्ति अभीष्ट विषयम प्रति अपने इच्छित विषय के प्रति हम प्रवृत्ति करते हैं यानी कर्म करते हैं प्रवृत्त होते हैं जिस जिसको हम चाहते हैं उसकी ओर प्रवृत्त करते हैं निवृत्तिश्चय और निवृत्ति भी करते हैं कब अनिष्टाद अनिष्ट से अनिष्ट से निवृत्ति करते हैं और इष्ट से युक्त होते हैं प्रवृत्त होते हैं दृष्टे ये दृष्ट है ऐसा देखा जाता है ऐसा देखा जाने पर अर्थात अनुभूते, ऐसा अनुभव कर लेने पर स्वयं के लिए यदे ज्ञान पूर्व के और ये जो अनुभूतियां ये ज्ञानपूर्वक हैं ये जो अनुभव हो रहे हैं हम हमारे को पता लग रहा है कि मेरी प्रवृत्ति हो रही है मेरी निवृत्ति हो रही है अविष्ट के प्रति प्रवृत्ति अनिष्ट के प्रति निवृत्ति जो हो रही है ये ज्ञानपूर्वक हो रही है यद ते ज्ञानपूर्वक वो प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी दो है ना इसलिए ते कह रहे हैं ते ज्ञानपूर्व के ज्ञानपूर्वक है प्रवृत्ति और निवृत्ति खलू और वो दोनों परात्मनि लिंगम दूसरे आत्मा के लिए भी लिंग बन रहे हैं, जैसे स्वयं के लिए बनते हैं तो दूसरे के लिए भी वो लिंग बनते हैं। तो परात्मनि लिंगम विज्ञेय दूसरे के लिए भी वो लिंग है ऐसा समझना चाहिए यो की तथापिते आत्मा आत्माश्रित वहां पर भी वो आत्मा की आश्रिति ही है प्रवृत्ति और निवृत्ति सूत्रार्थ अनुकूल वस्तु के प्रति अनुकूल वस्तु के प्रति प्रवृत्ति अनुकूल वस्तु के प्रति प्रवृत्ति प्रतिकूल वस्तु के प्रति प्रतिकूल वस्तु के प्रति निवृत्ति स्वयं में देखा जाने से या स्वयं में देखा जाने पर स्वयं में देखा जाने पर वैसे ही वैसे ही दूसरे में भी देख दूसरे में भी देख लेने पर वैसे ही दूसरे में भी देख लेने पर वहां पर आत्मा है वहां पर आत्मा है ऐसा ज्ञात होता है या वहां पर आत्मा के वो प्रवृत्ति निवृत्ति कारण बनते हैं हाँ जी हाँ ठीक है इतना ही रखते हैं। हाँ जी बोलिए क्या समय हो रहा है देखे। नुवासुणी देखे। नुवासुणी देखे। हाँ जी हाँ हाँ तो और भी हो हाँ और भी होते हैं सारा था था था। वो इनके का मान लेते होंगे जैसे विरोधी के तीन बता दिए तीन प्रकार बता दिए ना यूं तो संबंध बहुत सारे हैं योगदर्शन में तो नौ प्रकार के संबंध दिखाए हैं योग दर्शन में कारण हेतु लिंग आ, लिंग को बता करके हेतु को बता करके कारण को बता करके नौ प्रकार के कारण बताए वहां पर ऐसे ही कारण हाँ वो तो है ही ये संबंध तो बहुत होते हैं लिंग जो है बहुत होते हैं वो अपने अपने दृष्टि से जितना वो बताना चाहते हैं उसकी दृष्टि से और सभी सभी को समेट करके इन्होंने चारों में बता दिया योगदर्शन कार ने नौ में बताए ठीक है मां ने और ज्यादा बताए ठीक है आ, योगदर्शन में ये आ, पहले पाद में तो नहीं दूसरे पाद में होगा शायद देखना पड़ेगा कहाँ पर है लेकिन आया है वहां पर वहां नौ प्रकार के कारण बताए नहीं नहीं।, नहीं नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं ऐसे जैसे लिंग बता रहे हैं ना यही लिंग हेतु कारणों के रूप में जैसे विद्या अविद्या का विरोधी है विरोधी लिंग है इस तरह का वहां पर बताए ठीक है ओंकार करते हैं ओ। उप्रणाम